यूथ डे है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का विशेष दिन मनाते हैं और बहुत जगह स्कूल कॉलेजेस में फेस्टिवल मनाते हैं तो आइए हमारे पास खास ब्रह्मा कुमारी संस्थान से गीताजी आये हुए हैं जो खास यूथ को लीड करते हैं यूथ टीम को लीड करते हैं और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिसके द्वारा युवाओं को बहुत मोटिवेशन मिलता है सकारात्मक ऊर्जा से वो भरपूर करती है अपनी वाणी से और अपने कर्म से तो मैं चाहूंगा कि हमें बहुत खुशी हो रहा है कि वो आज हमारे रेडियो स्टूडियो में आकर अपनी विशेष बातें जो है यूथ के लिए यूथ को मोटिवेशन देगी अपने शब्दों से तो आप सभी की तरफ से गीताबेन जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति शांति <laughs> गीताबहन मैं सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामना देना चाहूंगा कि आज विशेष दिन है और आप यूथ के लिए विशेष कुछ रैली भी निकाल रहे हैं और शांतिवन परिसर में खास करके एक बहुत ही सुंदर रंगोली का जो क्रिएटिविटी आपने बताया है बहुत ही अच्छा लग रहा है सभी लोग उस रंगोली को देखकर भी एक मैसेज मिल रहा है कि आज यूथ डे है तो मैं चाहूंगा कि आज पूरे दिन में आप किस तरह की एक्टिविटीज करेंगे और खास शांतिवन में किस तरह की एक्टिविटीज आप करने वाले हैं मैं भी सबसे पहले राष्ट्रीय यूथ विंग हमारी जो है उसकी तरफ से आपको आपकी समस्त टीम को और सुनने वाले सभी श्रोताओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं देती हूं जी जी। और ये भी कामना करती हूं कि सभी चीर युवा बने रहें जी, जी और युवा अर्थात उमंग और उत्साह जोश से भरपूर जीवन और ये हम सबके हाथ में है कि हम निरंतर ऐसा जीवन बनाकर और यूथ अनुभव करें अपने आप को जैसा आपने कहा हमें बहुत खुशी है आज हम ब्रह्म कुमारी इसके हेडक्वार्टर में यहां शांतिवन परिसर में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं एक भव्य रंगोली जिसमें हमारे यूथ विंग का लोगो बना है और युवा संदेश देते हुए सुंदर सा एक कलाकृति यहां पर युवाओं ने उकेरी है खासकर के महाराष्ट्र के हमारे युवाओं ने रंगोली की एक कला प्रदर्शित की है जी। यहां वैसे बहुत जगह जगह के युवा पहुंच रहे हैं और खासकर के आबू रोड और आसपास के कुछ कॉलेजेस और यूथ इंस्टीट्यूशन्स से और स्कूल कॉलेज से बच्चे यहां पर आ रहे हैं आज यूथ यहां पर आ रहे हैं जिनका बहुत सुंदर सेमिनार रखा हुआ है और इस सेमिनार का थीम रखा हुआ है कि रिस्पेक्ट टू गिव इट टू गेट इट अगर हम आ, रिस्पेक्ट के एक वैल्यू को आज के दिन युवाओं के अंदर ला सके तो हमारा ये सुंदर प्रयास है हर वर्ष वैसे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है और विशेष देश का एक ऐसा युवा जिन्होंने अल्प आयु में संसार से तो विदा ले ली लेकिन आज भी सबके दिलों में जिंदा है ऐसे स्वामी विवेकानंद जी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जिनका आज जन्मदिन है और संसार और भारत विशेष उनका ऋणी है कि उन्होंने युवाओं को एक नई सोच दी एक नई बुलंदी तक पहुंचने का हौसला उन्होंने दिया और देश की संस्कृति के प्रति जो उनके मन में एक धगस थी एक मान था जो उन्होंने न केवल देश में जगाया देश की यात्राएं विदेश की यात्राएं करके और वहां पर भी उन्होंने देश की संस्कृति को देश के धर्म को बहुत ही एक सुंदर सम्मान प्रदान किया जी जी गीताबेन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और जैसे कि आपने कहा कि आसपास के जो आबरोड़ के आसपास में जो कॉलेजेस है उसके यूथ यहां पर आएंगे तो किस तरह का जैसे कि आपने कहा रिस्पेक्ट आ, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाली बात आप कह रहे हैं तो इसमें मुख्य लक्ष्य क्या इससे क्या होगा हां जी इसमें हम लोगों ने यह सोचा हुआ है कि पूरे भारत में इस समय जो हम देखते हैं कि भारत में परिवार एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो अन्य देशों में नहीं है परिवार संस्कृति हमारे यहाँ पे अधिक से अधिक है जी। परंतु आज की तारीख में जब युवा आगे बढ़ता है जब युवा विकास की ओर जाता है तो धीरे धीरे देखा जाता है कि अपने ही परिवारों में कहीं ना कहीं वो क्लैशेस क्रिएट होता है और अपने जिस भी संगठन में वो होता है वहाँ सीनियर जूनियर के बीच में जो रिलेशन्स है वहां कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं दूसरा कि हम अपनी इस जो एज है यूथ एज उसका भी रिस्पेक्ट नहीं रख पा रहे हैं हमें पता नहीं है कि ये जो कुछ वर्ष मिलते हैं युवा उम्र उसका हमें कितना यूटिलाइज कर लेना चाहिए उसमें क्या नहीं हम बन सकते हैं बजाय हम कहीं न कहीं विध्वंसकारी कहीं कही न कहीं सोशल मीडिया के द्वारा कहीं कही न कहीं दोस्तों के बीच कहीं कही न कहीं हम व्यर्थ बुरी आदतों के शिकार होकर इस एज को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और इस एज को हम गंवा रहे हैं तो आज के दिन हमारा युवाओं से एक उम्मीद है कि आप अपने को मिले हुए इस गोल्डन पीरियड की वैल्यू कैसे करना सीखे आपके अंदर की जो अगाध असीम शक्तियां हैं उसे इस उम्र में अगर आपने राइट डिरेक्शन दिया और उसके बाद आपने उसको ऐसे चैनलाइज किया ऐसी ऐसी प्रवृत्तियों में जहां से आप कुछ रचनात्मक करेंगे जहां से आपका भविष्य की एक ऊंची मंजिल की ओर आप चलेंगे और देश समाज या आपके परिवार को भी आप एक आधार स्तंभ बनकर एक लाइट हाउस बनकर कुछ दे पाएंगे ये युवाओं के अंदर जगाना और इनके लिए उनको आज हमने एक चर्चा का विषय रखा है अच्छा अच्छा समूह चर्चा होगी चार अलग अलग ग्रुप्स में चार विषय भी उसमें अलग अलग दे रहे हैं एक तो आपका आपके इस एज के प्रति रिस्पेक्ट एक सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में चर्चा एक तीसरी बात की क्या रिस्पेक्ट का डिमांड करनी चाहिए या रिस्पेक्ट के लिए हमें खुद योग्य बनना चाहिए हुँ हुँ हुँ कि जो आपे ही अपने, अपने आप जा रिस्पेक्ट मिले क्योंकि रिस्पेक्ट डिमांडिंग नहीं होना चाहिए हुँ हुँ हुँ हुँ। इस पर एक ग्रुप में चर्चा होगी और एक चर्चा होगी विशेष कि आप जब अपनी कैरियर बना रहे हैं तो किस तरह का रिस्पेक्ट की वैल्यू को आप अपनाएंगे तो जहां भी आप काम कर रहे हैं जिन लोगों के बीच में जी जी। कैसे वहां आपका प्रमोशन होता जाएगा आप लोगों के दिलों में जगह बना पाएंगे इस तरह के चार विषयों को लेकर हम समूह चर्चा करने वाले हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि हम भी अगर इस चर्चा में होते तो हमें भी पता चलता लेकिन कोई बात नहीं आप जिस भी अवस्था में हैं जहां भी बैठे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको रेडियो के माध्यम से वो सारी चीजें बताई जाएगी और जैसे कि चार अलग अलग विषय पर यूथ के लिए विशेष एक चर्चा का विषय है और जहां पर यूथ अपने ही विचारों को लेकर एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ एक नये संकल्प के साथ वो उभर के नार के बाहर जब निकलेंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ निकलेंगे ऐसा मैं विश्वास करता कर बिल्कुल हूं। बिल्कुल हम चाहते हैं कि युवा पार्टिसिपेट करें और वो अपने विचार भी दें अपनी प्रॉब्लम्स हो तो उसे भी वो शेयर करें जहां जहां भी उन्हें दिक्कत आती है हाँ, हाँ। रिस्पेक्ट मिलने में रिस्पेक्ट देने में या जो कॉन्फ्लिक्ट जीवन में फैमिली लाइफ में या कहीं पर भी वर्क प्लेस पे उनको आ रहे हैं वो शेयर करें, तो अनुभवी हमारे जो सीनियर्स वक्ता है उनके द्वारा हम उन्हें लास्ट में एक एक्सपर्ट कमेंट्स भी दिलाएंगे जी जी जी गीताबेन बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ ये जो सेमिनार है भले एक दिन का है छोटा सा है लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छी मोटिवेशन यूथ को मिलेगा आप सुनाए हैं रेडी माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कते रहो की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में आज भर राज दस बार बार कर ले, रहना करना यार पीछे कितना भी कोई खींचे तस है नाम है जी जिद है तो हो सिद्ध है जी Kis na yun hi, kis na yun hi, kis na yun hi, pasdaye. Hai koi to chali zid phadiye, tum betteriye ya mariye. Hai koi to chali zid phadiye, tum betteriye ya mariye. Chal daye. खतर में ढूंढो में, में तो मिल जाओ तब तबा बोही तो मैं गन है आज बिखरे और फुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली लग रग, रग मचल के बोली तस है ना मस जी, जिद है मस गईसा है थी किसनायू ही पिसनायू ही पिसनायू ही चल सिंध फड़िए तू बेचरी गए जा मरिए हाई कोई तो चल सिंध फड़िए तू बेचरिए जा मरिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आज बहुत खुशी का दिन भी है और खुशी की बात यह है कि हमारे स्टूडियो में गीता जी पहुंचे हैं जो यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और किसी भी विषय को लेकर वह बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को समझ में आ जाए ऐसा वो चीजें बताती है तो इसीलिए सब इनको सुनना पसंद करते हैं तो मैं चाहूंगा कि जैसे कि अभी सेमिनार की बातें हो रही यूथ की बातें हो रही हैं तो गीता दीदी खुद जो है ब्रह्मा कुमारी संस्थान से काफी समय से जुड़े हुए हैं और यूथ विंग की सेवा भी कर रहे हैं और इन्होंने काफी सीनियर्स लोगों को नजदीक से देखा है दादी हो दीदी हो और यूथ विंग के जो मेन कोऑर्डिनेटर है चंद्रिका दीदी उनके साथ इनका काफी समय आ, सेवा भी करना हुआ उनके अंग संग रहना हुआ है तो मैं चाहूंगा कि अब जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बहुत सारे हमारी दादी दीदियां हैं इनको आपने देखा है तो इन्होंने कैसे अपने यूथ का जो एज है जैसे कि आप एज फैक्टर की बात कर रहे थे हम लोग यूथ का एक स्पेशल एज होता है और उस समय अगर वो कर लेता है तो उसका लाइफ बनता है अगर उस समय वो कहीं न कहीं नेगेटिव या किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाता है तो उसका लाइफ स्पॉइल हो जाता है तो वो इन लोगों ने किस तरह से अपने युवा एज को मेंटेन किया उस समय इनको क्या मिला जो आज भी इनके पास वो एनर्जी है और इनके लाइफ को वो अच्छी तरह से जी पा रहे एक आदर्श जीवन इनका है जो भी लोग उनके पास आते हैं पहली बार मिलते हैं तो उनकी यादें बन जाती हैं है। <laughs> तो है ये वास्तव में हम सबके प्रेरणा स्रोत यही रहे हैं जी जी हमने आदरणीय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा लेकिन उनके द्वारा जो ये तैयार हुए हैं दादी जी दादी रतन मोहिनी जी जो की हमारी यूथ विंग की इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष है चेयरपर्सन हैं, तो कल ही हम दादी जी के पास बैठे थे हा, तो हा, एक सुंदर बात दादी जी की हमें सुनने को समझने को मिली कि दादी जी आज भी डायरी में हर वो बात नोट करती है हुँ, हुँ। इस 94 प्लस एज में जी कि मैंने आज क्या क्या किया अगर मैं कोई सफर में गई तो मैं वह कहां कहाँ रुकी थी कहां-कहां क्या प्रोग्राम हुआ था मैं किससे मिली थी और किस तरह की सेवाएं मैंने की तो आज भी दादी जी को डायरी लिखने का शौक है अच्छा। आप यकीन कीजिए दादी जी बताते हैं बहुत बार कि जब हम छोटे थे तो बाबा से हम जो सुनते थे वो जो मुरली परमात्मा के महावाक्य उसके बाद बैठ करके एक एक पॉइंट लिखते थे डायरी में कि इस पॉइंट पर ने हमें क्या बताया क्या आत्म उन्नति की बात हमने सुनी क्या आज हमने विश्व की सेवा के बारे में विश्व के अंदर कल्याणकारी कार्य करने के बारे में आज हमने क्या सुना और फिर वो सबके साथ शेयर भी करती थी आज उन डायरियों के आधार पे हमें बहुत सारा साहित्य बनाने को मौका मिला है जी। तो दादी जी का ये जो एक स्टूडेंट बनकर और एक एक चीज के प्रति समय और ध्यान देना ये बचपन की आयु से रहा टीन एज से रहा और आज वो इस उम्र में भी इसलिए युवा दिखते हैं युवा उनके अंदर यूथफुलनेस दिखती है जी। क्योंकि उनका वो स्टूडेंट जो उनका अंदर का है वो उन्होंने उनको जाने नहीं दिया उस सीखने की जो भावना है उसे उन्होंने कम नहीं किया तो मैं ये मानती हूँ कि इंसान जब तक सीखता रहता है जब तक अपनी प्रवृत्ति मन की चालू रखता है तब तक वो कभी बुढ़ा हो नहीं सकता है <laughs> और दादी जी हमेशा एक कार्यक्रम पूरा होता है तो पूछती है नेक्स्ट क्या <laughs> यानी कि बैठ मत जाइए आपको और भी बहुत कुछ करना है दादी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में अनेक अनेक ऐसे अभियान चले हाँ। जिस एक एक अभियान में पदयात्राएं यात्राएं हुई या साइकिल यात्राएं हुई या मैटाडोर यात्राएं हुई जिसमें कभी भारत एकता की थीम रखी गई तो कभी सद्भावना की थीम रखी गई हर एक में दादी जी ने खुद अनेक जी जी जी अनेक जी। स्थानों पर जाकर सबको प्रेरणा दी जी जी जी। और साथ ही साथ उन अभियानों का रिपोर्ट तक दादी जी ध्यान से पड़ती थी जी। तो ये एक मैंने दादी जी की विशेषता देखी कि उनको लर्निंग का स्टडी का सतत शौक रहा और वो एक्टिव रही आज की तारीख में दादी जी मॉर्निंग से रात तक में मुझे लगता है सोलह घंटा काम करती है <laughs> जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूं हमारे श्रोता और यूथ अगर सुन रहे हैं तो कहीं न कहीं देखिए 94 प्लस में भी अगर आप इस तरह के काम करते हैं इस तरह का फंक्शंस करते हैं या प्रोग्राम्स करते हैं और एक जिज्ञासा बनी है आ... नेक्स्ट क्या है ये आपके अगर सोच चलती है तो सचमुच आप युवा बने रहते हैं तो हमारे पास अगर मुझे इन बातों को सुनने के बाद लगता है कि हमें एक डायरी जरूर मेंटेन करनी है अपनी और रोज उसमें कुछ न कुछ लिखना है और रोज उसमें कुछ न कुछ आप नई बातें सीखने के लिए ऐसा नहीं कि कई बार हम लोग लिखने के लिए बैठते हैं तो कुछ हमारे साथ जो मनगणन बातें हो जाती है नेगेटिव चीजें लिखते हैं तो वो नेगेटिव चीजें लिखने के बाद हमारा मन मुडाफ हो जाता है और हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते उस डायरी को मेनटेन नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं डायरी मेंटेन करने के लिए अच्छी बातों की जरूरत है अच्छे सोच की जरूरत है अच्छे विचारों को ग्रहण करने की जरूरत है तो शायद ऐसा लगता है दादी जी जो है परमात्मा के महावाक्यों को जैसे कि दीदी ने बहुत अच्छा शब्द कहा कि मुरली यानी जो ईश्वरीय महावाक्य जिसको ज्ञान की बातें कह सकते हैं उन चीजों का चिंतन करना उसको लिखना और उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम्स में जो अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हैं अच्छे पलों को भी लिख के रखती है तो ये एक खुशी वाली बात है कि जब भी आप डायरी खोलेंगे तो पहला पेज अगर आप पढ़ते हैं उसमें अगर खुशी की बात है तो नेचुरली आपकी खुशी बढ़ेगी और आगे भी आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे यूथ को ये एक बहुत ही अच्छा टूल समझो एक आदत उसको डालना पड़ेगा लेकिन ये आदत आपको हमेशा ही युवा बना के रखेगा चाहे नंबर में कोई भी एज आपका हो लेकिन आप पूरी जिंदगी भर आप 100 साल जिए या नब्बे साल जिये लेकिन यूथ बन के जिये ऐसी शुभकामना करते हैं और फिर से वापस मैं दीदी जी से जोड़ना चाहूंगा आपको कि आपको जैसे कि आप बहुत सारे यूथ प्रोग्राम करते हैं हैं जी। तो उसमें आप हर प्रोग्राम के पीछे कहीं कही ना कहीं थीम लेके हम लोग काम करते हैं तो फिर बाद में आप कैसे कंक्लूजन करते हैं कि इसमें ये चीजें थोड़ी अच्छी हुई और ये चीजें और होनी चाहिए था तो कैसे करते हैं उन चीजों को इसमें मैं कहना चाहूंगी हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी जी दी जी दी दी। जो कि अहमदाबाद में रहते हैं और पूरे देश में भ्रमण भी करते हैं दी और दी दी। हम युवाओं को नित नए प्रोजेक्ट के लिए तैयार करते हुँ। हैं हुँ। तो दीदी की एक हमेशा यह रहती है कि हर प्रोजेक्ट के बाद उसका फॉलोअप जरूर होना चाहिए जैसे हमने राष्ट्रीय एकता का लिया तो उस वक्त हमारी बारह पद निकली कोई मद्रास से लेकर दिल्ली तक की थी उस समय मद्रास था फिर बॉम्बे से दिल्ली तक की थी कन्याकुमारी से दिल्ली इस तरह से बहुत पैदल हमारे यूथ चले हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद दीदी ने कहा कि जहाँ जहाँ भी हम चले हैं तो वहां पर सेंटर्स खुलने चाहिए लोगों ने जो मैसेज पाया है उसके बाद उनको आगे कुछ सीखने के लिए कोई स्थान मिलना चाहिए कुछ फॉलोअप मिलना चाहिए तो उसके बाद कई हमारे नए सेंटर्स खुले क्या बात? ऐसे ही आज दीदी अभी हमारी नेक्स्ट मंथ में मीटिंग है तो हमें एजेंडा पहले से भेजती है कि आप लोग अपना साल भर जो कार्यक्रम किया उसका रिपोर्ट लेकर आएंगे उसका मंथन करके आएंगे और अब नया हम क्या करें और जितने भी रनिंग प्रोजेक्ट्स है हमारे हम स्कूल के बच्चों के लिए टच द लाइट प्रोजेक्ट चलाते हैं सेवन एट नाइन क्लास के बच्चों को हम वीकली वंस जाकर के और मूल्यों की बातें सिखाते हैं तो इसमें हमारे दस हजार जितने स्कूल भारतवर्ष में काम कर रहे हैं क्योंकि देखा यह गया है कि युवा एज में आने के बाद थोड़ा सा वो ईगो या कहीं ना कहीं संग के प्रभाव में व्यक्ति आ जाता है लेकिन जो टीन में होते हैं सेवन एट नाइन क्लास के टाइम उस समय एक सब कुछ सीखने की ऑब्जर्व करने की और अपने अंदर धारण करने की ज्यादा क्षमता होती है बच्चों को उस समय से हम उनको वैल्यूज की बातें जीवन में अच्छाई बुराई क्या है उसका भेद क्या है वो सिखाना शुरू कर दे इस प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जब बोर्ड एग्जाम तक आते हैं जब वो कॉलेज लगाते हैं तो उनके जीवन में एक अलग नवीनता देखने को मिलती है ये प्रोजेक्ट आदरणीय चंद्रिका दीदी को ही विशेष टच हुआ था कि हमें बच्चों के द्वारा शुरुआत करनी है जी, जी। तो ये एक दीदी के अंदर है कि हर एक मीटिंग में वो सबकी राय लेते हैं सही बात है हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को पूछते हैं कि आपके विचार में आपके क्षेत्र के अनुभव से आप बताइए कि आज का युवा क्या चाहता है और हम उनके लिए क्या बनाए प्रोग्राम उनकी नीड क्या है उनको हमें क्या देना चाहिए तो हम सब मिलकर के प्लानिंग करते हैं साल में दो तीन चार बार हमारी अच्छी मीटिंग्स होते हैं और उसके बाद हम लोग सभी एक्टिव रहते हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप हर प्रोजेक्ट के बाद फिर से उसको रिवाइव करते हैं और उसके बाद फिर उसका रिपोर्टिंग करते हैं और फिर वापस नए प्रोजेक्ट की तरफ आप मूव करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा आपके जो संरचना है जिस तरह से आप यूथ विंग में जो काम चल रहा है उसको देखकर उसको सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है और मैं चाहूंगा कि अब जैसे कि हम लोग यूथ हैं तो यूथ को कहीं न कहीं मोटिवेट हम लोग करते रहते हैं किसी विषय को लेकर तो अब मैं एक और आपके लिए एक खास प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आ, किस टाइप के गीत वगैरह सुनते हैं ओल्ड मेलोडीज हो या कोई गीत है आपके जहन में जो आपको हमेशा सतत सुनकर एक प्रेरणा मिलता हो ऐसे कुछ गीत के बारे में बताइए मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करता है एक जो गीत है रुक जाना नहीं तू कभी हार के दी दी दी। कांटों पे चल के मिलेगी राहें बाहर की तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी काम करते तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं हाँ हाँ हा। जैसे खास करके मैं जब राजस्थान में आई तो इस क्षेत्र में मैंने बहुत देखा कि पिछड़ापन था और एजुकेशन की कमी रिसोर्सेज की कमी फिर भी मैंने एक लक्ष्य रखा कि मुझे अपने आप को व्यस्त रखना है और नए नए नए, नए रचनात्मक कार्य करते रहना है जी, जी, जी, और उसके बाद ऐसे ऐसे जो आप कह रहे गीत जैसे परमात्मा के हम लोग मेडिटेशन के अंदर जी, भी बहुत सारे गीत ऐसे सुनते हैं युवा तू बन सर्व महान तू है <laughs> सारे जग की शान तो मैं हमेशा सोचती थी, थी कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा दुनिया के किसी व्यक्ति ने अगर सफल होकर दिखाया है तो वो की वो एनर्जी मुझ में है सिर्फ मैंने उसको एक्टिवेट नहीं किया है तो जो वो कर सकता है जो विवेकानंद जी ने किया जो कलाम जी ने किया वो मैं क्यों नहीं कर सकती चाहे उसका थोड़ा चार डिग्री कम होगा मेरा, लेकिन मुझे करना है जी, तो, जी, तो ये चीजें अं, अंदरूनी जो इंस्पिरेशंस है ये मुझे बहुत हेल्प करता है और हम इसके कारण अपने आप को कभी थकाते नहीं है लगा रहते हैं। लगे रहते हैं <laughs> क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी यूथ को भी मोटिवेशन मिल रहा है आपके इस शब्दों से और जैसे कि आपने कहा सतत आप जो है मंथन करते रहते हैं और अपने आप को भी मोटिवेट करते रहते हैं जैसे गीत की लाइन आपने बताया रुक जाना नहीं ये गीत अपने आप में बहुत कमाल का मोटिवेशन देता है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हम लोग सुनेंगे भी और मुझे दीदी को सुनते सुनते ये लगा कि हमें सीखते रहना चाहिए और किसी ने कहा था कि अगर आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है और सीखते रहना है तो सूर्य को देखना है और सूर्य के साथ चलना है उससे बहुत कुछ मिलता है सूर्य हमेशा चलता ही रहता है और जब हम लोग उसके साथ चलते रहेंगे तो निरंतर हमारा जो चलना है वही हमारा जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन है रुकना नहीं है तो वो सूर्य में मिलता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और दीदी का जो पसंदीदा गीत है जो उन्हें मोटिवेट करता है हमेशा उसी गीत को हम लोग सुनेंगे कि शोरदा की खूबसूरत आवाज में आप सुनाए हैं रेडू मधुबन नाइनटी पॉइंट फॉर एफ सुनते रहो मुस्कते रहो रुक जाना नहीं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 be hey.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 नमस्कार बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और बहुत ही सुंदर मोटिवेशन आपको भी मिला होगा रुक जाना नहीं कहीं तू हार के जी हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये गीत बहुत ही मोटिवेशन देता है हम सभी को और जब भी आप मायूस हो या फिर ऐसा लग रहा है कि थकान से महसूस कर रहे हैं तो आप इस गाने को सुनकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को ट्रैक पर ला सकते हैं तो आइए फिर से मैं आपको गीता बहन जी से जोड़ना चाहूंगा और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है और मैं चाहूंगा जैसे आप युवा दिवस हम लोग मना रहे हैं खास स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर यानी उनका जन्मदिन है आज तो उन्हें याद करते हुए मैं चाहूंगा कि उनके बारे में कुछ खास बातें बताएं क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जब वो आ, 80s में यानी 1893 की बात अगर कहे तो उस समय उन्होंने पूरा भारतवर्ष जो है पैदल यात्रा की और पैदल यात्रा करके उन्होंने जो अनुभव अपने साथ संजोया कहा उन्होंने कि वो राजाओं के भी मेहमान थे तो गरीब झोपड़पट्टी में रहने वालों के भी मेहमान बने यानी दोनों चीजों को उन्होंने देखा भारत का जो सच्चा जो रूप है उनके सामने आ गया था उस समय और उससे वो बहुत ही गदगद हो गए थे कि मेरा भारत देश कैसा देश है तो इसको कैसे मैं सशक्त बनाऊं इसलिए वो प्रेरित हो गए और फिर आगे चल के उन्होंने उसके लिए काम किया तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे पास जैसे उनके पास तो उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी और यहां तक कि बताया जाता है कि शिकागो में जब उन्होंने वो भाषण दिया था वो सेमिनार या उस जो प्रोग्राम था उसके लिए इनको इनविटेशन नहीं था लेकिन फिर भी वो वहां पर जद्दोजहद मेहनत करके जब वो पहली बार गए गेट पर तो उनको निकाल दिया बोले ये क्या सुनाने वाला है हटो यहां से करके और एक तो वो लोग कभी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को महान समझते ही नहीं थे तो ऐसे सिचुएशन में तो आप देखिए कि कितना मेहनत उन्होंने किया होगा और फिर जाकर जब दो लाइन उन्होंने कहा और उससे पूरा जो है विश्व में एक संदेश फैल गया कि भारत कोई बहुत बड़ा देश है आध्यात्मिक देश है और वहां का व्यक्तित्व भी कितना बड़ा सुंदर व्यक्तित्व है जो एक शब्दों में ही पूरे लोगों को मंत्र कर दिया सात से अधिक लोगों ने तालियां बजाई थी तो मैं चाहूंगा कि अगर वो व्यक्ति बिना टेक्नोलॉजी के इतना सब कुछ कर लेता विश्व में संदेश देने का तो आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी क्यों ऐसा है कि कहीं कही न कहीं कुछ चीजें जो हैं हम जो चीज भारत देश की जो खूबसूरती है या जो भारत देश का जो मैसेज है वो लोगों तक या विश्व तक नहीं पहुंचा पा रहे बिल्कुल सही सवाल है आपका वास्तव में जो विवेकानंद जी का जोश था उसके पीछे उनका अपना नैतिक मूल्यों की ताकत थी हु हु हु हु उन्होंने स्वयं ब्रह्मचारी रहकर तप का बल इकट्ठा करके और मातृभूमि के लिए एक अगाध प्रेम रख करके नहीं, और नहीं। बाकी सभी नकारात्मकताओं से अपने आप को समेट के और फोकस किया था नहीं, नहीं। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है आज हमारे पास ज्ञान विज्ञान है जैसे अपने काम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं बस जरूरत है तो एक यही है कि हम अपने आप को राइट डायरेक्शन में राइट पाथ पर हमेशा रखें अपनी ऊर्जा को हम वेस्ट न जाने दें दूसरा हम संगठित होकर के काम करें इसीलिए हमने रिस्पेक्ट की वैल्यू ली है कि संगठन नहीं हो पा रहा आज हम जाति धर्म भाषा कोई न कोई कारण से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और उसकी जड़ में है नेगेटिव वैल्यूज जैसे कि ईर्षा जैसे कि अहंकार ये चीजें क्या कर रही है हमारी शक्ति को तोड़ रही है हुँ, आज युवाओं को नैतिक मूल्यों की पढ़ाई नैतिक मूल्यों की प्रेरणा से उत्प्रोत होने की जरूरत है हुँ, हुँ, और तब हम देश के नागरिक यही एक हमारी पहचान रखेंगे और कोई हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए कि हम किस जाति के हैं हम किस पार्टी के हैं हम किस देश या प्रदेश के हैं इन सब से ऊपर उठकर मैं एक भारतीय हूँ दूसरा की इस सुंदर परमात्मा की रचना में मैं एक परमात्मा की एक ऐसी रचना हूँ जिस पर सारे समाज को एक आशा है देश को एक आशा है परमात्मा को भी मुझसे आशा है तो मैं अपने आप को ऐसा रिस्पॉन्सिबल समझूं जो रिस्पॉन्सिबल समझता है वो कभी आलस नहीं करता वो कभी समय वेस्ट नहीं करता अपना तो ये जो मूल्य है वो जब युवाओं में आ जाएंगे तो हम इन टेक्नोलॉजी के आधार पर आज चाहे तो देश विदेश में भारत के इन मूल्यों की पहचान करा पाएंगे और ये कराना जरूरी भी है क्योंकि दुनिया भटक रही है पश्चिम ने बहुत कुछ या लेकिन आज वहाँ का युवा निराश है सुसाइड कर रहा है आज वहाँ फैमिली सिस्टम नहीं होने की वजह से लगातार बीमारियां बढ़ रही है टेंशन बढ़ रहे हैं वो अभी भौतिकता को भोगते भोगते थक चुके हैं अब हुँ, वो भी खोज रहे हैं कि हमें कुछ और चाहिए और भारत के नस नस में ये आध्यात्मिकता है तो क्यों नहीं उन युवाओं को भी उन देशों को भी हम ये बताए की अगर हमारी जड़ों में ये रहा आध्यात्म रहा या मूल्य रहे तो हम कभी नहीं थकेंगे हम कभी नहीं हारेंगे और जीवन में हमारे हौसला हमेशा बना रहेगा तो इसके लिए हम सोशल मीडिया के द्वारा अलग अलग हमारे जो टीवी चैनल्स है हमारे जो समाचार पत्र है सब में हम पॉजिटिव बातें प्रसारित करें और ज्यादा से ज्यादा जैसे आप रेडियो मधुबन को मैं तारीफ करना चाहूंगी बहुत ही मूल्यवर्धक आप कार्यक्रम करते बच्चों के स्टूडेंट्स के बीच में ये हम करें और आज इन सब के द्वारा जरूर हम एक ऐसे मुकाम तक हासिल कर पाएंगे कि जहां एक नई दिशा आज के समाज को देंगे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इस देश को दुनिया को और किसी शायर ने भी कहा है कि युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है युवाओं के कंधों पर हर युग की कहानी चलती है इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर ये जवानी चलती है क्या बात है <laughs> कहने का मतलब युवा ही कुछ करेगा तभी कर पाएगा तो हम सभी ये संकल्प करें आज युवा दिवस पर कि स्वामी विवेकानंद हो या डॉक्टर कलाम हो उनकी तरह हम अपने जीवन को पहले नैतिक मूल्यों से उत्प्रोत करें और फिर लग जाएं सेवा में और देश को दुनिया को जो जरूरत है उन मुद्दों के पीछे काम करें आलस को त्यागे अपने आप को अधिक से अधिक समय जागृत रखे और तो हम क्यों नहीं एक बेटर रिजल्ट अपने सामने पाएंगे खुश भी रहेंगे <laughs> जी बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने बताया आज के दिन के बारे में और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स आपने दिए कि कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद के अंदर जो गुण थे जो मूल्य थे और प्यूरिटी की ताकत थी उनके पास तपो बल था उनके पास वो चीजें कहीं न कहीं हम लोग उन चीजों से दूर है बल टेक्नोलॉजी हमारे पास सब कुछ है आज मोबाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के साधन जितने भी हमारे पास है वो साधन तब तक पूरी तरह से समर्थ रूप से काम नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने जीवन में मूल्यों को या अपने जो गुणों को या अपने तपोबल को हम इकट्ठा करके काम नहीं करेंगे तब तक वो चीजें नाकाम ही रहेंगे हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे तो इसलिए अब जरूरत है कि फिर से हमें अपने अंदर झाँकने की अपने मूल्यों को बनाए रखने की और अपने तपोबुल्क को जमा करने की एक सदमार्ग पर हम चलें और भारत मेरा देश है मैं भारतीय हूं स्मरण को इस स्मरण को अगर हम लोग हमेशा याद रखें और दूसरों को याद दिलाएं तो हो सकता है कि आने वाले कल में हम भारत का बदलाव हुआ रूप देख पाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके गीताबेन बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आज के युवा दिवस पर आप आएं अपने अनमोल विचार हमारे साथ शेयर किया तो रेडियो मधुबन की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है शुक्रिया करता है ओम शान्ती। ओम शांति। शांति। चलिए श्रोताओं फिर से एक बार आप सभी को फिर से मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर से आप इस विषय को अच्छी तरह से सुने समझे और एक बार मंथन कीजिए और फिर एक कंक्लूजन पे आइए कि मैं एक भारतीय हूं इस विषय पर आप अपने आप को तैयार कर लें और सभी को यह मैसेज दें और एक सशक्त भारत जिसकी कल्पना हम लोग काफी सदियों से कर रहे हैं उन चीजों को हम लोग आज साकार रूप देने के लिए अपने अंदर मूल्यों को बनाए रखें ऐसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हुए मैं आज के इस एपिसोड में फिर से एक बार दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं थैंक यू सो मच और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन की मंगल कामनाएं आप सुना हैं